हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हम इस्कॉन वडोदरा गुजरात का बहुत सुंदर और विशाल स्कॉन श्री श्री राधा श्याम सुंदर श्री श्री गौनिता श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मंदिर के अंदर बैठ रहे हैं तो ऐसा है कि बहुत व्यक्ति बहुत नहीं है लेकिन ऐसा कई व्यक्ति कहते हैं कि तो मंदिर बनाने से क्या फायदा होते हैं तो प्राचीन काल से भारत में और आज तक बहुत मंदिर बनाने हुए थे और होते हैं और भविष्य में और भी होगा और भारत में और भारत के बाहर गिरजा मस्जिद इत्यादि बनाने हैं लेकिन ऐसे है श्रेणी लोग जो नास्तिक कहलाते हैं तो खिलाफ कहते हैं तो इतना सा पैसा का नुकसान होते हैं बड़ा मंदिर बनाने में तो अच्छा होता ऐसे नास्तिक कहते हैं, है तो अच्छा होता कि मंदिर नहीं बनाने से पैसे हॉस्पिटल बनाने में स्कूल सिनेमा शॉपिंग सेंटर वाटर पार्क क्रिकेट स्टेडियम इत्यादि सही से उसमें लगाना अच्छा होता तो ऐसा नास्तिक गण कहते हैं हम ही नहीं कहते हम कहते हैं कि ऐसा धार्मिक आयोजन मंदिर गिरजा मस्जिद आवश्यकते है मानव समाज में मानव समाज में क्या क्या आवश्यकता है तो पहले समझना चाहिए मानव क्या है तो खाली स्थूल शरीर है और मन भी है नहीं तो ह्यूमन इंसान का क्या मतलब है तो खाली शरीर नहीं है मन भी है बुद्धि भी है और आत्म भी है तो इसलिए मानव समाज में शरीर के लिए शारीरिक व्यवस्था करने चाहिए शरीर का क्या क्या आवश्यकता है रोटी कपड़ा मकान इत्यादि और मन के लिए क्या आवश्यकता है ज्ञान जो प्राप्त होते हैं शिक्षा के द्वारा और सामाजिक आवश्यकता भी है रोड बनाना टेलीफोन सिस्टम बनाना बना के पालन करना और हा व्यक्ति तो खाली शरीर और मन नहीं है तो भाव और भावना भी है तो भावनात्मक आवश्यकता भी है अर्थात प्रेम प्यार तो अगर एक व्यक्ति के पास पैसा है ज्ञान है रोटी कपड़ा मकान है लेकिन किसी से प्रेम प्यार नहीं करते हैं तो दोस्ती नहीं होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति तो सब शारीरिक और मानसिक आवश्यकता मिलकर भी बहुत दुखी होते हैं, तो ऐसा है हा व्यक्ति का शारीरिक शैक्षिक मानसिक सामाजिक भावनात्मक ये सब आवश्यक हैं और चूंकि मानव तो खाली शरीर मन बुद्धि इत्यादि नहीं है मानव का मतलब शरीर के अंदर में आत्मा है तो हर व्यक्ति का आध्यात्मिक आवश्यकता भी है तो इसलिए इस वैज्ञानिक युग में भी जिसमें इतना सा वैज्ञानिक ज्ञान अन्वेषण करने से निष्काष किया है तो इस वैज्ञानिक युग में भी लोगों का आध्यात्मिक आवश्यकता है ठस इस युग में क्योंकि इस ज़माने में इतने सी भौतिक प्रगति होती है कि अंतरात्मा में लोग तो ज्यादा निराशा होते हैं उप जाते हैं तो भौतिक भोग ज्यादा भौतिक भोग विलास से लोग तो संतुष्ट नहीं होते है इसलिए एक आश्चर्य की बात कि इतने सी भौतिक प्रगति होने के भी लोग आजकल लोग तो आध्यात्मिक की दिशा में और ज्यादा दिलचस्पी रहते है तो ऐसा कहीं कहीं लोग बोलते तो मंदिर मत बनाओ हॉस्पिटल बनाओ स्कूल बनाओ सिनेमा शॉपिंग सेंटर वाटर पार्क यही सब बनाओ बुकि लोगों को खिलाओ और मंदिर बनाने से क्या फायदा होते है अच्छा होता है कि वो सब पूरा मंदिर चौड़ तो सब ईट बेच दो और पैसा जो मिलते तो खंगाओ भोजन नहीं लगाओ नहीं मंदिर की आवश्यकता है, मंदिर का आवश्यकता है क्योंकि जितने भी हॉस्पिटल बनाना है तो रोग निवार पूरा रोग निवारण नहीं होगा तो रोगी रोगी बीमारी तो, तो बंद करना रुकना तो संभव नहीं और जितने भी व्यवस्था होती है बूगी लोगों को खिलाने के लिए तो बूगी लोग रहेंगे तो अगर सुबह भूखी लोग को खिलाना है तो दोपहर फिर भूख लगते और ऐसा है कि बहुत लोग जिनके पास काफी पैसा है खाना खरीदने के लिए लेकिन शराब या बिरी और ऐसे सब नशा और नशे में और सब पैसा नष्ट कर लेते हैं तो ऐसा है कर्म फल के अनुसार सदैव इस पाप युग में सदैव इस कल युग में तो कर्म फल के अनुसार दुखी दरिद्र लोग होंगे ऐसा होगा तो ठीक है तो भूखी लोग को खिलाना है लेकिन हर व्यक्ति का सबसे बड़ा आवश्यकता क्या है अगर हॉस्पिटल बनाना है तो क्या होते है? तो बीमार लोग हॉस्पिटल जाते और करीब हॉस्पिटल जाने से तो फिर स्वस्थ मिलेंगे तो ऐसा नहीं है कि सब लोग जो हॉस्पिटल जाते हैं तो वापस आते तो हॉस्पिटल में तो ज्यादा लोग मार जाते हैं तो डॉक्टर जो सब डॉक्टर तो पूरा जीवन में हजार हजार मरण देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि सब जो डॉक्टर के पास जाते हैं तो मृत्यु का मुख से बचते नहीं है और बूगी लोग खिलाने से तो बूगी लोग का संख्या तो कम नहीं होगा और सब कुछ जो हम कहते हैं तो लोगों का शारीरिक आवश्यकता के लिए तो सब कुछ अस्थायी है भूगी लोग बूगी रहेंगे और बीमा लोग तो बीमार रहेंगे और अगर बीमार नहीं हो तो और दूसरे लोग बीमा होंगे और अगर अशिक्षित लोग को शिक्षा देना तो ठीक है लेकिन वो सब सुविधा जो मिलते है शिक्षित होने से तो सब फायदा जो मिलते हैं, तो मृत्यु का में वो वो सब फायदा जो होते हैं, तो सब एक बड़ा शून्य हो जाएगा तो अगर हम सोचते हैं कि मंदिर नहीं बनाना हॉस्पिटल स्कूल वाटर पार्क इत्यादि बनाना अच्छा होगा तो ऐसा भी विचार करने चाहिए कि मानव समाज में आध्यात्मिक विकास का आवश्यक है और वास्तव में आध्यात्मिक अन्वेषण आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना यही मानव समाज का सर्वोत्कृष्ट आवश्यक है क्योंकि जितने भी हम कहते या प्रयास करते हैं मानव जाति के लिए तो अगर हम आध्यात्मिक शिक्षा नहीं देखते हैं तो क्या होगा तो भूगी लोग पेट कुछ घंटे ज्यादा से ज्यादा घंटे फायदा होगा लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा के द्वारा क्या फायदा होते हैं कि व्यक, एक व्यक्ति वो ज्ञान प्राप्त करने से तो चिरकाल में बूगी होने से बीमा होने से पुनर्जन्म लेने से बच जाएगा तो जिनकी केवल स्थूल दृष्टि होती है तो जो केवल शरीर को देखते हैं तो ये सूक्ष्म बात बात, आध्यात्मिक विषय प्रसंग की बात तो नहीं समझते ऐसा नास्तिक लोग सोचते कि यही जीवन तो सब कुछ ही है हम खाते हैं पीते हैं तो अच्छे से अच्छी तरह खाना पीना सोना आराम करना तो ये सब आराम से ही करना चाहिए यही जीवन का मतलब है लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान संचारित बुद्धि सम्पन्न व्यक्तियों हम जानते हैं कि इस क्षणिक जीवन सब कुछ नहीं है तो किस हम व्यस्त रहते खाली शरीर की पुष्टि में।, आत्म तो में आत्मा की पुष्टि करना चाहिए आत्मा आदि भूखी है आत्मा आदि बीमार है तो वास्तव में आत्मा सदैव सचिद आनंदमाय होते हैं लेकिन क्योंकि अभी आत्मा जो है तो काम क्रोध लोभ इत्यादि मूर्ख अज्ञान से आवृत है और इसलिए हम नहीं समझते हैं कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य है और हम गधा जैसे ही सोचते कि अगर हम अच्छा खाना मिलते अच्छा सोना पीने की व्यवस्था मिलते हमारा जीवन सफल और पूर्ण होता है तो ऐसे लोग जो बोलते मंदिर का बनाना का कोई जरूरत नहीं है तो ऐसे व्यक्ति तो मानव जैसे नहीं गाढ़ा जैसे क्योंकि उनकी बुद्धि गाढ़ा जैसे है जो तो खाली शरीर का प्रयोजन देखते है और शरीर या आत्मा का क्या आवश्यकता है तो नहीं समझते हैं तो ऐसे व्यक्ति सोचते हैं कि हम समाज का कल्याण के लिए ये सब बोलते हैं, बूगी लोगों को खिलाओ हॉस्पिटल बनाओ तो नहीं समझते कि मानव जाति का फार्म प्रयोजन है तो हम नहीं बोलते हैं कि भूगी लोगों को खिलाने को बंद करो हम नहीं बोलते हॉस्पिटल तोड़ दो हम ऐसे नहीं बोलते तो हॉस्पिटल जो है ये ठीक है होगा और खंगा भोजन जो है तो हो जाएगा ठीक है हमारी आपत्ति नहीं है हमारी आपत्ति यही है ऐसा प्रचार करना कि केवल कल्याण की सर्वश्रेष्ठ कल्याण है हमारा आपत्ति है इसी नास्तिक प्रचार के विरुद्ध की मंदिर मंदिर बनाने का कोई जरूरत नहीं मंदिर बनाना का परम प्रयोजन है क्योंकि अगर मंदिर मंदिर का क्या मतलब कल आना दर्शन करना प्रार्थना करना जाना तो ये मंदिर का मतलब नहीं मंदिर है आध्यात्मिक शिक्षा केंद्र तो मंदिर जाने का प्रधान उद्देश्य है आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करना तो ये सभी इसको मंदिर का विशेषता है कि हम काली दर्शन का प्रबंध नहीं करते हैं हम आध्यात्मिक शिक्षा का प्रबंध को विशेष जड़ देते हैं इसमें तो मंदिर आने से आध्यात्मिक कल्याण यान होना चाहिए और वो आध्यात्मिक कल्याण विशेष कर आध्यात्मिक शिक्षा कान में से प्राप्त करने से होते हैं तो अंकों में से हम श्रीमूर्ति का दर्शन मिलते तो वो उससे हमारा आध्यात्मिक खोयान होते लेकिन और अधिक खौयान होते हैं अगर क्या में से हम आध्यात्मिक ज्ञान सुनते हैं तो यही मंदिर का प्रधान आवश्यकते है और यदि मानव समाज में इस प्रकार की आध्यात्मिक शिक्षा देने का कोई आयोजन नहीं है तो मानव समाज तो मानवहीन है तो ये सभ्यता नहीं है तो पशु समाज में खाना पिन्हना सोना और का प्रबंध होता प्रबंध तो कुछ नहीं है तो फैक्ट्री पशु जाती तो फैक्ट्री नहीं जाते ऑफिस नहीं जाते दुकान नहीं जाते तो आपने आप मतलब भौतिक प्रकृति की व्यवस्था से अर्थात तो भगवान की व्यवस्था से तो बिना श्रम से सब पशु पक्षी पेड़ तो यथार्थ खाना और सब कुछ मिलते बिना इतने से संघर्ष तो मानव समाज में हम बहुत संघर्ष करके खाना पीना सोने की व्यवस्था में उतरे जो फैशो बिना तकलीफ से मिलते और हम सोचते कि क्योंकि हमारी बड़ा बड़ा बिल्डिंग है और ट्रेन गाड़ी की व्यवस्था है और छल पी व्यवस्था है हम पशु से श्रेष्ठ तो नहीं हम पशु से श्रेष्ठ होते हैं हम वास्तविक मानव होते हैं अगर हमारा जीवन में मुख्य उद्देश्य है भगवत उपलब्धि आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना मानव जीवन का विशेष उद्देश्य है तो चौरासी लाख प्रकार की जीव जाति है और हम जो बद्ध जीव है तो इस संसार चक्रमान में फंस गए हैं और इसलिए हम चौरासी लाख प्रकार की जीव जाति हमेशा भमन करते हैं तो दो लाभ मानव जन्म प्राप्त करके हमारा विशेष उद्देश्य और कर्तव्य होना चाहिए आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना और यही उद्देश्य से मंदिर का बनाना का आवश्यकता है तो इसको समझना चाहिए कि मानव का खाली शारीरिक मानसिक भावनात्मक सामाजिक यही आवश्यकताएं नहीं है तो यही सभी आवश्यकताओं के ऊपर अध्यात्मिक आदर्शकते हैं इसलिए मंदिर बनाना चाहिए तो सही है कि धर्म का नाम है आध्यात्मिक ज्ञान का नाम है, आज का बहुत धोखा देना है बहुत ढोंगी है जो साधु वस्त्र फेंक के लोगों को धोखा देते हैं तो वो सही है हम भी स्वीकार करते हैं लेकिन क्योंकि ऐसे बहुत धोखा देने वाले हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि वास्तविक साधु भी है तो जो बुद्धिमान है जो व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान पर आकृष्ट होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति का कर्तव्य है तो ऐसा मंदिर जाना या ऐसे साधु के पास जाना जिन से ज्ञान प्राप्त होते हैं और वो आध्यात्मिक ज्ञान क्या है विशाल विषय है लेकिन संक्षेप में यही बनना चाहिए कि हम खाली शरीर नहीं है हम खाली मन में नहीं है हम खाली भावना भी नहीं है हम आत्मा है और हमारा आध्यात्मिक आवश्यकता है परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की सेवा में युक्त होना तो वो भक्ति योग कहलाते हैं और भक्ति योग हर मानव का श्रेष्ठ आवश्यकता है तो इस इसको भारत में और भारत का बहा में भी ऐसे बहुत विशाल सुंदर मंदिर बनाते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए और जैसे कि जनता आग... हाँ मंदिर आना भगवान का अति सुंदर अति रम्य श्री मूर्ति का दर्शन करने के लिए हरे कृष्ण